भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री, श्री राधा मदन मोहन देव जो की जय श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरी वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री रामण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीरा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारम हरिगोविंद जय जय भूलवृंदवन बिहारी जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल तम वाग्मय मम तम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहमकूपोपि तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्री श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीूप साग्र जा सह गणरघुनाथन्विम तम, तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणलता श्री, श्री, श्री विशाखान्विता आजान लंबितनकावदात तो संकर्तन तो पुतर कमलाय विश्व द्वजवरौ युगधर्मौ बंदे जगत्कुण करो, नारायण नमस्कृत्य नरम चुनाव नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत जयंती वांछा ंछाकुभ्य कृपासीभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप दुर्गति जनक दयावलोक हे भट्टियुग्म रघुनाथ रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मते दया द्रा बुलाृंदावन बिहारी लाल की जय की जय एक सौ तीसवा श्लोको परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यिकीमा के कि व्ययो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परम दादे बात्सल्य सीमा सा राधा सौक्ष सीमा जयत रथ कला केल माधुर्य सीमा वाहमा <laughs> <laughs> <laughs> सीमा <इसे। laughs> श्री स्वामी जो वे सबकी सीमा है पराकाष्ठा है प्रेमोल्लास की सीमा भक्तगणों में भावोल्लास और सुप्रिया जी में प्रेमोल्लास ये तो प्रेम के उल्लास की वे सीमा होकर के विराजमान जहां श्री कृष्ण की भी अपेक्षा निज सखी श्री राधिका में जो प्रीति है सखी की वह कृष्ण के बराबर हो या उससे बढ़कर के हो उसका नाम भावोल्लास संचारी कृष्ण रत्यादरती अधिका पुष्य माना चाहिए परंतु श्री प्रिया जी की जो प्रीति है वो प्रेमोल्लास की सीमा है सखियों की जो प्रीति है मंजरियों की प्रीति वो तो है भावोल्लास और ये है प्रेम उल्लास अर्थात श्री कृष्ण से बढ़कर के और किसी की प्रीति नहीं है और कृष्ण की प्रीति के कारण उनकी अन्य जितनी भी सखी गण हैं उन सखी गणों में भी श्री राधा रानी की सहयोगी प्रीति होकर के पोषक प्रीति होकर के वह विराजमान है तो प्रेम के उल्लास की माने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उसकी परम पराकाष्ठा विराजमान है जैसा कहीं दूसरी जगह नहीं है सीमा कहने का मतलब है नान्यादृशी तो सर्वभावोल्लासी माधव एम परात्म पर राजते राधन सार श्री राधायाम एव राधायाम एवं शब्द के द्वारा दिखाया कि जैसे राम रावण का युद्ध राम रावण की तरह है इसी प्रकार से राधिका का प्रेम राधिका के प्रेम की तरह ही है उसकी कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता है जहां दूसरा उपमान नहीं मिलेगा तो हीन उपमान देना यह एक दोष है काव्य में तो हीन वस्तु से उपमान दी नहीं जा सकती है छोटी वस्तु से जब भी किसी की तुलना की जाएगी तो श्रेष्ठ से तुलना की जाती है हीन से तुलना की नहीं जा सकती है की जा सकती है इसलिए श्री राधिका के समान कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं इसलिए राधिका का प्रेम राधिका के समान नान्याय सदृशी ब्रजे श्री राधिका के समान और कोई ब्रज में दूसरी है ही नहीं तो प्रेम के वो लास्की सीमा हो गई पराकाष्ठा हो गई परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा श्री राधिका को जो सुख है उस परम रस के चमत्कार की विचित्रता की सीमा है परम रस में जो श्री राधिका को अपूर्व आनंद की प्राप्ति है ऐसा आनंद कहीं दूसरी जगह नहीं है क्योंकि कृष्ण वियोग में अन्य जितनी भी ब्रज की भी यूथेश्वरी हैं वे यूथेश्वरी भी एक एक बंद लता वृक्ष से पूछती हुई डोनी और एक एक से कृष्ण को पूछ रही है पर श्री स्वामी जी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी से कृष्ण का पता पूछे तो वही के वहीं मूर्छित हो गई तो इसका पता इससे पता लगता है कि श्री राधिका वह परम रस की सीमा है श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करके उनको जो रस का अपूर्व चमत्कार प्राप्त होता है चमत्कार का तात्पर्य है किसी वस्तु को पहली बार देखना उसका नाम है चमत्कार एक आएक पहली बार देखना उसका नाम चमत्कार है चमत्कार में प्रथम स्फूर्ति कहीं प्राप्त होती है एक आएक प्रथम स्फूर्ति प्राप्त हो जाए तो उसका नाम चमत्कार है पहले न दिखी हुई वस्तु को देखना तो श्री कृष्ण को जब जब भी देखती हैं श्री प्रिया जी उस समय ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार देखा है इसलिए उसमें परम रस के चमत्कार की सीमा है रस का तात्पर्य है कि जहां अपने आप को भी भुला दिया जाए और दृश्य पदार्थ के अतिरिक्त अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को भी भुला दिया जाए उसका नाम है रस तो रस में जो जितनी भी स्फूर्ति है अन्य स्फूर्ति उन सब स्फूर्तियों की विस्मृति होती है तो वे परम रस के चमत्कार की सीमा होकर के विराजमान है बायाभ्यंत करणीयों व्यापारांतर रोधनम संश्लेषी चमत्कारी रसस्मृता रस की जो परिभाषा दी गई अलंकार कौस्तु में कवि कर्णपुर जो दे रहे हैं कि वाह्य आभ्यंतर करण जहां बाहरी जितनी भी इंद्रियां हैं वे भी किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं करें केवल प्यारे का स्मरण करें राधा रानी केवल कृष्ण का स्मरण करेंगी उनकी कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया मान्य बाह्य इंद्रिया ये किसी दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं करेंगी और अंत कारण जो अंत कारण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार वे कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु का स्मरण नहीं करेंगे व्यापार तो अपने कारण हृदय में जो अनुभूति हो रही है उस अनुभूति का कारण कौन है श्री श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर के साथ में जहां मन पूरी तरह से मिल गया है और चमत्कारी और उसमें चमत्कार है चमत्कार की प्राप्ति भी हो रही है ऐसा जो आनंद है उस आनंद का नाम रस है स्वराण संश्लेषी चमत्कारी रस स्मृत जो हृदय में अपूर्व पहली बार ऐसी स्पूर्ति हो रही है ऐसी अनुभूति कराए उसका नाम चमत्कार चमत्कार है रस है तो यहां पर परम रस चमत्कार परम रस की रस का चमत्कार प्रिया जी को प्राप्त है और उसकी वैचित्र सीमा उसकी विचित्रता उस चमत्कार के अनेक अनेक पक्ष प्रिया के हृदय में विराजमान हो रहे हैं उनकी पराकाष्ट है। और सौंदर्य सीमा श्री प्रिया सुंदरता की एकमात्र सीमा होकर के सर्वोत्तम सीमा होकर के विराजमान हैं सौंदर्य का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु धारण कर ले उनके फवेगी उनके खिलेगी उसका नाम है सौंदर्य रूप और सौंदर्य तो सौंदर्य शोभा उनकी वे सीमा होकर के विराजमान किमपि नव वयो रूप लावण्य सीमा जहां भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है जहां अद्भुतता होती है वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है किमपित माने कोई अद्भुत तत्शब्द का प्रयोग किम शब्द का प्रयोग ये जब भाषा असमर्थ हो जाती है तब किम शब्द का प्रयोग करते हैं तत्शब्द का सर्वनाम शब्द का, का प्रोनाम का प्रयोग करते हैं तो किमपी नव वय रूप लावण्य सीमा जहां पर भाषा की गति नहीं है ऐसी नव वय श्री किशोरी जी में परिपूर्ण रूप से विराजमान है अद्भुत उनमें विराजमान और रूप और लावण्य की सीमा है रूप का तात्पर्य है कि श्रीअंग का गठन अद्भुत होकर के विराजमान और लावण्य से अपूर्व लहर चारों ओर प्रकट हो रही हैं उसकी सीमा होकर श्री किशोरी जो विराजमान है अब ये सौंदर्य का जो वर्णन मेरी स्वामी ऐसी सुंदर वस्तु उनको श्री श्याम सुंदर को समर्पित करके मेरी स्वामी की सर्वोत्तम hmm. सेवा होगी ये जो दासी है ये दासी तब शाम अपनी स्वामी की सर्वोत्तम सेवा कर पाएगी यदि उनको सर्वोत्तम वस्तु वह प्रदान करे और प्रिया जी की सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है श्याम सुंदर श्याम सुंदर की सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है प्रिया जी इसलिए अपनी स्वामी को सर्वोत्तम रूप में श्याम सुंदर को समर्पित करना और श्याम सुंदर प्रिया जी को प्राप्त करके परम परम आनंदित हो रहे हैं और परम आनंदित होकर के केिया श्याम सुंदर को सुख दे करके स्वयं परम आनंदित होती हैं। तो परस्पर निज स्वार्थ तो कहीं है ही नहीं ये जो शिव के बिलास का जो क्षेत्र है वो बिलास का क्षेत्र ऐसा है जहां पर के निज सुख का तो कहीं स्पर्श है ही नहीं वहां पर केवल तत्सुखी भाव ही एकमात्र विराजमान है तो इसलिए नव रूप लावण्य की सीमा तो ये शिव जी के रूप माधुर्य का अंग प्रत्यंग के माधुर्य का जो वर्णन दासी करती है वह उस माधुर्य के द्वारा स्वयं आनंदित नहीं हो रही है बल्कि उसका लक्ष्य प्रिया को ही आनंदित करना है कि ऐसी प्रिय वस्तु को श्याम सुंदर को समर्पित करके श्री प्रिया के मन में अपने आप को श्याम को समर्पित करके कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है इसीलिए वह प्रिया के रूप का वर्णन करती है प्रिया के रूप के भोक्ता श्री श्याम हैं किसी भी स्थिति में श्याम के के से कोई दूसरा उनका भोक्ता नहीं है तो निजन परम उदार्य बासल्य सीमा श्री राधा सौक्ष्मीमा और लीला माधुरी सीमा श्री प्रिया लीला और माधुरी की परम पराकाष्ठा होकर के विराजमान है लीला का तात्पर्य है चारों विक्रीड़ा उनकी प्रत्येक चेष्टा वह चित्त को हरण करने वाली है और माधुरी का तात्पर्य है सब देश सब काल में प्रिय लगना मन को मोहित कर लेना श्याम सुंदर के मन को मोहित करने वाली वे परम सीमा होकर के विराजमान है निज निजन परम उदार्य बासल्य सीमा और श्री राधिका का अपने जन जो भक्तगण हैं उनके प्रति परम उदारता और बासल्य उसकी वे उदारी तो भक्तिजन अपनी दासी सखी गणों के प्रति वे परम उदार परम उल्लास युक्त होकर के विराजमान हैं परम उदार और बात्सल्य की परम सीमा हो करके विराजमान सखी गणों के प्रति अत्यंत वासल्य भाव को धारण करके भी विराजमान तत्त्वतः सेवा वात्ल्यमयी होनी चाहिए इसका भाव यही है कि वात्ल्य का तात्पर्य है कि ऐश्वर्य का विचार में करके उनको सुख देने का विचार जैसे एक मां अपने बालक के ऐश्वर्य का विचार में करके स्वयं उसको सुख देने के लिए प्रयास करती है ऐसे ही श्री सीगण जो श्री किशोरी जी वो भी परम बासल्य के साथ में सखी के ऐश्वर्य का या स्वामी के ऐश्वर्य का परस्पर जो ऐश्वर्य है उसका विचार न करके उनके सुख का जहां विचार किया जाए उसका नाम है बासल्य भाव तो भाव में बासल्य नहीं है प्रयोग में बासल्य है जैसे मां बालक के पुष्ट परम बासल भाव रखती है इसी तरह का बासल्य धारण करके भी विराजमान है सा राधा वे श्री राधिका परम सुख की सीमा हो करके विराजमान है वे श्री राधिका परम सुख की सीमा हो करके विराजमान है जहां अपने सुख का वे विस्तार करना चाहती हैं जय ते रथ कला केल माधुरी सीमा ऐसी रथकला की विभिन्न केली मिलन की विभिन्न जो दो प्रकार की केली हैं, एक है मुख्य केली एक है गौण केली मुख्य केली में तो शिवप्रियालाल का मिलन ही है और गौण केली में होली डोल वन जल केली चंदन यात्रा रथ यात्रा ये जितनी भी अन्य जो चेष्टाएं हैं दान ये जितनी भी चेष्टाएं हैं ये सब गौण संभोग के रूप में विराजमान है ऐसी जिनकी मुख्य और गौण दो प्रकार के संभोग विराजमान है ऐसे माधुरी की परम सीमा श्री राधिका हैं उनकी जयती वे श्री राधिका सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं जयती का सात्पर्य है सर्वोत्कर्ष विद्यते संपूर्ण वस्तुओं के ऊपर विजय प्राप्त करती हुई वे विराजमान अर्थात इस सुख के आगे इस सेवा के आगे अन्य कोई दूसरी सेवा हो नहीं सकती है श्री राधिका प्रेम के उल्लास माने श्याम सुंदर के प्रति प्रेम ही उनका सर्वोत्तम है सखी का मंजरी का जो भाव उल्लास है उसमें राधिका के प्रेम सर्वोत्तम होता है परंतु प्रेमोल्लास में कृष्ण के प्रेम सर्वोत्तम होता है वे परम रस चमत्कार बैचित्र सीमा, उनमें परम रस का चमत्कार है रस का तात्पर्य है कि बाह्य इंद्रियों और अंतकरण की इंद्रिया इन सारी इंद्रियों का जहां व्यापार स्थगित हो जाए और अपने प्रिय के सुख में ही मिल जाए उसका नाम है रस प्रिय के सुख में सुख मानना और अपने बाह्य और आभ्यंतर सभी चेष्टाओं को भुला देना ऐसा जो परम रस है उस परम रस में प्रत्येक क्षण इनको नए चमत्कार की प्राप्ति होती है चमत्कार का मतलब है कि किसी वस्तु का पहली बार उपस्थित होना वे सौंदर्य की एकमात्र सीमा है और सौंदर्य का तात्पर्य है वस्त्र अलंकार के द्वारा उनकी जो शोभा उस शोभा की और अधिक वृद्धि हो रही है निर्जन परम अवदार्य बासल्य सीमा निर्जनों के प्रति परम उदारता और उनके ऐश्वर्य का ध्यान न करके स्वयं कृपा के द्वारा अपने ऐश्वर्य माधुरी को उनके सामने प्रकट करना ये श्री स्वामी जी का स्वभाव है उस हमारी स्वामी की बात्सल्य की हम लोगों के ऊपर अपूर्व सीमा है कि वे अपने सौंदर्य का हमारे सामने उद्घाटन करती हैं और रूप लावण्य की वे सीमा है नीला माधुरी सीमा उनकी चेष्टाएं अद्भुत हैं और निजनों के ऊपर परम बात्सल्य उनकी भी अपूर्वता है ऐसी राधा सुख की परम सीमा होकर के विराजमान हैं जयते रत्कला केल माधुरी सीमा वे रत्कला केली के माधुरी की सीमा है अर्थात उनमें दो प्रकार के संभोग प्राप्त है एक मुख्य संभोग एक गौर संभोग गौण संभोग के रूप में होरी डोल रथ दांग डां इत्यादि विभिन्न लीलाएं और उनका विस्तार पुष्प चयन पाषा क्रीड़ा इत्यादि जो लीलाएं हैं जल के लिए चंदन यात्रा अः राजाभिषेक ये जितनी भी लीलाएं हैं उन लीलाओं का की वे परम सीमा है और मुख्य सीमा हो करके भी वे विराजमान है वे श्री का संपूर्ण सौक्ष की सीमा हो करके विराजमान है अब सीमा जाके दे यहां अतोक्ति अलंकार अपने आप विराजमान है कि का मुख्य जो आधार है वो यही है अलंकार का कि जहां उपमान को उपमेह की अपेक्षा न्यून किया जाए और उपमेय को ही उपमान से अधिक श्रेष्ठ किया जाए यह अत्योक्ति अलंकार का उद्देश्य है जो मोटिव है अश्योक्ति अलंकार हाइपरबोल का वह सर्वोदा यही होता है कि उसमें उपमेह की महिमा को स्थापित करके जितने भी दृश्यमान उपलब्ध उपमान हैं उन सारे उपमानों को कहीं छोटा दिखाया जाए तो अतिशय का मतलब है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय का कि महिमा को सर्वदा किसी न किसी प्रकार से स्थापित करना यही उसका मूल आधारभूत हाइपरबोल का तत्व है अति का यह आधारभूत तत्व होकर के विराज आगे कह रहे हैं तक, सुकुमार सुंदर चटा लावन्येक, कलो पदोन्मील छटा लावण्यवण्ययिकवोपजीव सकल मंडलम शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति अधिकोन्मीलन महा माधुरी राधारा सारधुरी केल विभवा सा राधिका में गति है। जैसे सरस्वती जी को तो सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं, जैसे चाहे वैसे उस रूप में ही शब्दावली अपने आप पदशिया अपने आप कवि के मुख के सामने कवि के सामने उपस्थित हो जाती है श्री राधिका ही मेरी एकमात्र गति है अर्थात उनके अतिरिक्त और किसका मैं आश्रय ग्रहण करूं रहो को काहू मन ही दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिये श्री हरविंश जी का एक बड़ा सुंदर पद है कि रहो को काहू दिए कोई किसी के प्रति चित्र किसी भी स्वरूप में चित्र लगा रहा है तो लगाने दो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा ही हैं। मेरी न कहकर मेरे कहा माने प्रियालाल दोनों अलग अलग नहीं है दोनों एक मेरी का प्रयोग किया नहीं तो मेरी प्राणनाथ कहनी चाहिए थे परंतु मेरे थी परमा श्री प्रिया जी लाल जी से अलग नहीं है लालजी प्रिया जी से अलग नहीं है दोनों एक स्वरूप है और यहाँ पर श्री लाल जी आसक्त तो हो गए प्रिया जी असज हो गई जगत में उपनिषद में श्री कृष्ण उपास्य होकर के रस होकर के विराजमान हैं आस वे श्री कृष्ण ही असज होते हैं जगत उनमें आसक्त तो होता है परंतु यह उल्टी बात हो गई श्याम सुंदर भी प्रिया जी के आसक्त तो होकर के विराजमान है प्रियाजी असज हो रही हैं तो मेरे प्राण प्राणनाश्री श्यामा मेरे प्राण प्राण का मतलब है सारी इंद्री देव और दैहिक इनके स्वामी श्री किशोर जी शपथ करो तुरंत छी सौगंध खाई जाती है तो कोई मूल्यवान वस्तु की सौगंध खाई जाती है जब विचार करने के लिए बैठे कौन सी वस्तु मूल्यवान हो सकती है तो फिर फिर जीव को कोई दूसरी वस्तु नहीं दिखी सबसे ज्यादा मूल्यवान ब्र, ब्र, का कौन वृंदावन का चर। इसे बढ़कर के तो वैकुंठ की संपत्ति भी इस तृण के ऊपर नौछावर है इससे मूल्यवान संपत्ति की सौगंध खाई जाती है अर्थात तिनको तिनके को छू करके तिनको छू करके ऐसी मूल्यवान जिसके आगे तृलोकी की संपत्ति वृंदावन के तृण इतने मूल्यवान हैं उनको छू करके शपथ करो सौगंध खा रहे नहीं तो, कोई घास की सौगंध क्या खाएगा यदि उसको मूल्य नि, मूल्यवान नहीं माना जाएगा पंत कितना मूल्यवान मान रहे हैं कि श्री प्रिया जी की महिमा का गायन करते समय तिनके को छू करके कह रहे हैं कि श्री राधिका ही मेरे एकमात्र शरण होकर के विराजमान है मेरी स्वामनी होकर के विराजमान है तो श्री राधिका ही मेरी एकमात्र गति है यशियाकुमार सुंदर पद श्री राधिका के परम सुकुमार सुंदर चरण इतने कोमल चरण और इतने रंग में गंध में और स्पर्श में तीनों में परंपर और उदारता में रंग गंध उदारता सब में परंपरम सुंदर जो चरण है तो सुखमार में उनका स्पर्श और सुंदर शब्द में उनकी कृपालता उनका रूप सभी परम्परम सुंदर होकर गंध यह परंपरम सुंदर होकर के विराजमान है ऐसे सुंदर पदों से उन्मीलन चरणों में जो नखच चंद्र है नखेंदू इंदु माने चंद्रमा तो नखरूपी जो चंद्रमा हैं उनकी छटा हो रही है तो जहां चरणों में दस नखचंद्र विराजमान ऐसी अपरुष हुआ श्री प्रिया जी के श्रीअंग में मानो सारे चौबीस चंद्रमा काम गायत्री के सारे चौबीस अक्षर के रूप में विशुद्ध रूप से विराजमान है दस नक्षचंद्र चरण के दस नक्षचंद्र श्रीहस्त के एक मुखचंद्र उनके ऊपर कुंडल जो धारण कर रखे हैं वो दो कपोल चंद्र एक तलक बीच में धारण कर रखा है बिंदु वो एक चंद्रमा हो गया और आधा चंद्रमा ललाट ऐसे ये साढ़े चौबीस चंद्रमा जहां अपुरुष से विराजमान संपूर्ण मुखचंद्र एक दो कपोलचंद्र एक तिलक चार हो गए मुख्यंद्र दो कपोलचंद्र और एक तिलक और आधा चंद्रमा ये ललाट ऐसा शिशोभित हो रहा है तो जिनके उन्मीलन नखेंद्र छटा, नख के दस चंद्रों की भी छटा अपूर्व से उन्मिलित हो रही है लावण्ययिक लवोपजीवी सकल श्यामाणि मंडलम श्री राधिका की लावण्य की एक लव मात्र को प्राप्त करके एक छीटा मात्र प्राप्त करके जितनी भी अन्य गोपीगण हैं सकल श्यामाणि जितनी भी वृज की अन्य गोपीगण हैं वे श्री राधिका की सौंदर्य की एक छीटा को प्राप्त करके ही कहीं उपजीवी होकर के विराजमान है अर्थात यदि श्री राधिका की कहीं छवि नहीं है तो श्याम सुंदर की उनके प्रति आसक्ति नहीं हो सकती श्याम सुंदर कामी नहीं है जो रूप को देख करके आसक्त हो जाए वे प्रेमी हैं। प्रेमी भी राधा रानी के प्रेमी हैं। राधा रानी के प्रेम की कहीं एक छीका है चाहे रुक्मणी हो चाहे लक्ष्मी हो वहां पर भी कही राधा रानी के प्रेम का ही एक सीकर है तो श्री अन्य अन्य नारायण इत्यादि के रूप में श्री कृष्ण उनकी ओर आकर्षित हैं और यदि किसी में राधारानी का अंश नहीं है उनके आल्लाय शक्ति का अंश नहीं है तो श्री श्याम सुंदर उनकी ओर आकर्षित नहीं होती है श्याम सुंदर की ओर सब आकर्षित है परंतु श्री श्याम सुंदर उन्हीं की ओर आकर्षित है जहां राधा तो रानी का कोई अंश तो राधिका के लावण्य के एक लव को माने एक बूद को उपजीवी बनाकर के आश्रय बनाकर के सकल शामा मणि मंडलम जितनी भी गोपियों का प्रियाओं का मंडल है वह जीवित है और श्यामचंदर को आकर्षित कर रहा है उनके साथ में लीला कर सकने में समर्थ है शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति श्री राधिका शुद्ध प्रेम में बिलास धारण करते हुए बिलास की ही मूर्ति होकर के विराजमान है शुद्ध प्रेम के बिलास की मूर्ति होकर के विराजमान है अर्थात श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करते समय भी निज सुख का अंशमात्र काम का अंश मात्र उनमें नहीं है उनमें एकमात्र भावना है प्यारे को सुख प्रदान करने की तो अपने सुख का अंश नहीं है विलास में भी शुद्ध प्रेम श्याम सुंदर को सुख देने का तस्खी भाव उनमें विराजमान राधे को मिलन महामाधुरी वे राधिका होकर के प्रेम रूपी राध माने संपत्ति उनको प्राप्त करके या प्रेम रूपी साधन को प्राप्त करके या प्रेम रूपी सिद्धि को प्राप्त करके राध शब्द के तीन अर्थ संपत्ति रूप हैं वे साधन रूप है और वे सिद्धि रूप है ऐसी वे श्री राधिका उन्मिलन महामाधुरी महामाधुरी को प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं माधुरी का तात्पर्य है सब देश सब अवस्था में परंपरा सुख कर प्रतीत होना ऐसी वे श्री राधिका धारा सार सारधरी माधुरी की जो अपूर्व धारा प्रवाहित हो रही है उसके सार को धारण करने वाली है माधुरी का भी सार का सार। श्री सारिका मूर्तिमान होकर के पूर्व माधुरी है उस माधुरी के कारण विभिन्न केली अपने आप ही उनके श्रीअंग से प्रकट होती है उनके द्वारा प्रकट होती है क्योंकि जहां जल गहरा होगा वहां भवन चंचलता अपने आप आएगी ऐसे ही यहाँ पर श्री राधिका में माधुरी की इतनी गहराई है कि उसके कारण वो माधुरी अनेक अनेक केल के रूप में अनेक अनेक लीलाओं के रूप में कभी प्रकट हो जाती है वो उछल माधुरी है वह कहीं हृदय में सुप्त माधुरी नहीं है माधुर हो सकता है परंतु उच्छल रूप में जब होगा तो उसमें चेष्टा प्राप्त होंगी साधिका में गति ऐसी राधिका ही मेरी एकमात्र गति है तो यहाँ राधिका को गति के रूप में अपनी एकमात्र आश्रय के रूप में प्रस्तुत किया वस्तु को वस्तु के रूप में प्रस्तुत न करके वस्तु को एक प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया जाए उसके प्रभाव को मुख्य रूप से वर्णन किया जाए यही कला है वस्तु को वस्तु के रूप में वर्णन करना या तो केवल किसी वस्तु का प्रस्तुतिकरण है या तो कहीं है कविता नहीं है और कविता इनमें अंतर यही है कि रिपोर्टास में अपने व्यक्तित्व को छुपा करके रखा जाता है अपना व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता है वस्तु जैसी है जो घटना है उसको योग्य क्यों वर्णन कर दिया जाए और जो वर्णन करने वाला है वो अपने व्यक्तित्व को कहीं प्रकट न करे अपने व्यक्ति, व्यक्तित्व को उसके साथ में इन्वॉल्व न करे उस वर्णन के साथ में उसका नाम है रिपोर्ट। कोई संवाददाता जैसे किसी वस्तु का वर्णन कर रहा है परंतु तो कवि अपने हृदय के भाव को अपने प्रभाव को कहीं प्रकट करता है तो वे गति कहकर के वे श्री राधिका मेरी एकमात्र गति है वो इसमें राधिका के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है यह प्रकट किया जा रहा है वे राधिका ही मेरी गति है आगे कह रहे हैं कलिंद गिर सलिलबिंद सलबिंद संभोह मृदु गति रतिश्रमम मिथुन मत भूतक्रीडया अमंद रसतुंद भ्रमर वृंद वृंदाट भी निकुंज वर मंदिर किमप सुंदरम नंदती नंदती बोले आहा निकुंज वर मंदिर निकुंज वर श्रेष्ठ नुकुंज में तमत अपरम नंदती कोई अद्भुत सुंदर सुंदर माने मिथुन ये मिथुनम का विशेषण है दूसरी लाइन में आया है मिथुनम अद्भुत क्रीड मिथुन अद्भुतम क्रीड़ा ये अद्भुत श्री युगल विराजमान हैं राधा से माधव माधव से राधा सुशोभित तो होकर के विराजमान है राधे माधव देव माधव राधिका विभ्राजनते जनिषो भक्त जनों के बीच में सखी सखीगणों के मंडल के बीच में श्री राधा माधव श्री राधा मदन मोहन विराजमान है तो मिथुनम सुंदरम एक कोई अपूर्व सुंदर मिथुन है एक जोड़ा है जो के नंदती या जोड़ा में आनंद पूर्वक रहा है ऐसे क्रिया करते हुए इस जोड़े का मैं सेवा कर रही हूं इस जोड़े की मुझे सेवा मिले यह भाव कहीं छप छप रहा है कि कोई अद्भुत सुंदर मिथुन नंदती माने यहां क्रीड़ा कर रहा है आनंदित हो रहा है उसकी मैं वंदना कर रही हूं गुजोरा कैसा है कि कलिंद गिर नंदनी सल बिंद संदोह भ्रत श्री यमुना कलिंद गिरी कलिंद नाम करके जो पर्वत है उससे प्रकट होने वाली श्री उनकी सल बिंद जल की बूंदों से बूदो के संदोह माने समूह उसको श्री श्रीअंग के ऊपर धारण किए हुए अर्थात शिवप्रियालाल जिस समय रास में शांत हो रहे हैं उस समय शिवप्रिया जी कह रही हैं चलो प्यारे जल के लिए करने के लिए चलें और उसी समय सब सखीगण सुंदर जल केली के, के उपयुक्त जो वस्त्र आभूषण हैं उनको धारण करके उनको लेकर के उपस्थित हुई चीन श्वेत जिसमें हल्के चंदन की कोर चंदन में डूबी हुई कोर जहां सुशोभित हो रही है ऐसे चंदन की कोर से युक्त चीनाशुख जो हैं उन चीना को शिप्रिया जी लाल दोनों धारण करके सुंदर कदम के विशेष रूप से आभूषण उनको धारण करके और स्वर्ण के जो आभूषण हैं, उनको विशेष रूप से धारण करके कदम और स्वर्ण इनके आभूषणों को धारण करके जल में प्रिया को साथ में लेकर के ले आप पधारते हैं सोभ युवते में परिशिष्य महारणा सो मनवेश श्याम सुंदर अलम युवते में परिशिष्य महारणा और उस समय श्री प्रिया श्याम सखी भी दो भागों में बढ़ गई कुछ हो गई है श्याम सुंदर की ओर कुछ हो गई है श्री प्रिया जी की ओर और सोम युवती में पर युवतियों के द्वारा व्यातुक्षी लीला श्री श्याम सुंदर के ऊपर छपका दे करके जहां क्रीड़ा की जा रही है और सखी उनके रूप माधुरी का दर्शन करके प्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन करके श्याम सुंदर ऐसे बिम्बोहित हैं कि श्याम सुंदर का बल इन अबलाओं के बल के साथ में के सामने फीका पड़ जाता है एक आए ओर से जब जल के हैं, शाम सुंदर एकदम घबरा जाते हैं श्वास भी नहीं मिलती है और ऐसी स्थिति में जल के भीतर गुपची लगा करके आप अपने प्राणों की रक्षा करते हैं जैसे श्वास की रक्षा कर रहे हैं तो सुम्भ से होते में प्रश्न प्रेमणे क्षता प्रहस्ति भी और श्री श्याम सुंदर की पराजय को देख करके जितनी भी सखी गण हैं वे प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर को देख करके हंस रही हैं प्रेम वेक्षत प्रहस्थिति में वे इतो इधर उधर सखी मुंह फेर फेर करके अपूर्व से हंस रही हैं कि हमारी सखी की राधिका की विजय हो रही है वही मान कही कुसुम वर्षी भी ईड मान आकाश में जितने भी विमान चारी हैं ये प्राकृत देवता नहीं है सब चिन्मय देवता हैं। पंत चिन्मय देवता हो करके भी जब श्री राधारणी की विजय होती है तब जितनी भी देवांगनागण हैं, वे प्रशंसा करती हैं। पंत जो देवता गण हैं, भले वे चिन्मय हैं, उनको उस रूप माधुरी का दर्शन नहीं है उनको केवल संगीत माधुरी का दर्शन तो वे श्री श्याम सुंदर की महिमा का गायन करते हैं देवताओं को श्री श्याम सुंदर का दर्शन है परंतु प्रियाओं के रूप माधुरी का दर्शन नहीं है उनकी कला माधुरी का केवल दर्शन है जबकि देवांगनाओं को रूप माधुरी का भी युवन की रूप माधुरी का भी दर्शन है कला माधुरी का भी दर्शन है पर प्रेम माधुरी का दर्शन नहीं है सखियों को रूपमाधुरी कला माधुरी और प्रेम माधुरी तीनों का दर्शन तो सो मसी अलमय युवती में परिश मान प्रेम प्रस्थिति में बैमान कई कुसुम वर्ष भी ईदमान विमान की जो स्त्रियां हैं वैमानिक जन उनमें स्त्री पुरुष दोनों आगे इनमें जो देवतागण हैं वे केवल श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं प्रियाओं के स्नान की अवस्था में प्रियाओं का दर्शन उनको प्राप्त नहीं है केवल उनकी कला का दर्शन उनको प्राप्त है संगीत इत्यादि का दर्शन उनकी वार्तालाप उनका ही श्रवण उनको प्राप्त है और वे मौन होकर के विराजमान जबकि देवांगना देवांगनागण श्री श्यामचंदर के ऊपर पुष्पवृष्टि कर रही है उनकी विजय हो रही है जो देवीगण है वे शाम सुंदर की शोभा का भी दर्शन कर रही हैं, प्रिया की शोभा का भी दर्शन कर रही हैं, और उनकी कला माधुरी का भी दर्शन कर रही हैं, पवन देवांगनाओं को प्रेम माधुरी का दर्शन नहीं है मंजरी सखियों को प्रेम माधुरी कला माधुरी और रूप माधुरी तीनों का दर्शन प्राप्त है सुभा मान कई कुसुम वर्षी भी डिमान है रे में स्वयं आज श्री श्याम सुंदा स्वस्वरूप में क्रिया कर रहे हैं स्वरति ही कहीं स्वरति ही इनका ये प्रियाओं के साथ में जो विलास है वो निज स्वरूप में ही रमण है स्वरत्रत्र गजेंद्र लीला ये आज गजेंद्र लीला हाथी के समान लीला करते हुए विराजमान है तो यहां पर वो जल क्रीड़ा का वर्णन किया जा रहा है कि कलिंग नंदिनी उनके जल में यमुना के जल में बिंद संदोह बूंदो का जो समूह वो श्री लाल इनके मुख के ऊपर बूंदे कुछ तो बह गई हैं और कुछ बूंदे कई मुख्य ऊपर अभी भी विराजमान है तो बिंद संदोह संदोह माने समूह बूंदों का जो समूह है उनको मिथुन धारण किए हुए है मिथुन माने जोड़ा यह जोड़ा धारण किए हुए है मृदुद्गत रथ श्रम जहां कोमल रूप में रतिश्रमम भाव भावजन्य जो श्रम की बिंदु है वे भी उदित तो होती हुई चली जा रही हैं ये परिश्रमजन्य श्रम नहीं है यह की बूदे हैं तो उद्गते रथिश्रम दोष दिया जा रहा है रथिश्रम को परंतु तत्वता भावजन या पृष्ठभुद विराजमान है मिथुनम अद्भुत क्रीड़ाया ऐसा ये मिथुन अद्भुत क्रीडा करते हुए विराजमान है अमंद रसतुंद्रमर वृंद वृंदातवी नुकुंजवर मंदिर ऐसा ये मिथुन श्री नुकुंज वर वृंदावन की निकुंज मंदिर में या क्रीड़ा कर रहा है आनंदित हो रहा है शिव वृंदावन कैसे हैं अमंद रस तुंदिल अनंत रस से तुंदिल होकर के सुपुष्ट होकर के विराजमान जहां पर मंद माने कम अमन माने जो कम नहीं है निरंतर निरंतर उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व रस उससे वृंदावन अपनी शोभा को प्रतिक्षण बढ़ा रहे हैं और नव नव होकर के वृंदावन विराजमान है तो अमन रससे तुंदिल भामर वृंद वृंदाटवी जहां पर भामर वृंद भौरों का समूह वह भी इस वृंदावन में विचरण कर रहा है भौवर का स्वरूप क्या है बोले जहां सखीगण दर्शन कर रही हैं और सखियों के नयन ही भ्रमर बन करके उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं तो भौने भी हैं और भौनों के साथ साथ मुख्य रूप से सखियों के नए रूपी भ्रंग ये शिवप्रिया लाल की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं ऐसी वृंदाटवी के निकुंजवर मंदिर है के निकुंज मंदिर में किमप सुंदरम नंदती कोई अद्भुत सुंदर श्री श्याम सुंदर है ये युगल मिथुन विराजमान है जो कि यो, ये युगल ये जोड़ा मिथुन माने जोड़ा ये जो जोड़ा है वो किम सुंदरम कोई अद्भुत जब वाणी वर्णन करने के लिए उपयुक्त विशेषो को नहीं पाती है उस समय सर्वनाम शब्द का प्रयोग करती है कि कोई अद्भुत जो सुंदरता है उस कोई अद्भुतता को धारण करके यह सुंदरम मिथुनम नंदती सुंदर मिथुन यह अपूर्व क्रिया कर रहा है। ऐसे मिथुन के रूप में वर्णन की तो हृदय में जो अपूर्व प्रभाव पड़ता है चमत्कार उत्पन्न होता है उस चमत्कार को कभी सीमा के रूप में प्रकट करते हैं कभी श्री राधिका जो है उनकी अपूर्व माधुरी उनका वर्णन करते हुए श्री किशोर जी की महिमा का गायन करने लगते हैं और कवि मिथुन के रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं अब यहां पर आगे कह रहे हैं कि कोई अद्भुत ज्योति विराजमान है व्याकोशे दीवर विकसिता अमंद हेमार बिंद श्रीमन निस्ंद रस-रसान नव परमानंद चकास्ती शब्दों को भाषा को जैसे शान में घिस करके अत्यंत मृशण बना दिया जाए और उसमें कहीं भी कोई जैसे भाव इसी तरह से शब्द भी परम कोमल कांत पदावली से युक्त हो करके विराजमान हो और उनमें एक अपूर्व संगीत मेलोडी अपूर्ण से भाषा में सहज में ही विराजमान हो जाए व्याकोश हिंदी व्याकोश माने विगत है कोश ऐसा ही समझ लें माने खिलाफ हुआ व्याकुश माने खिला हुआ इंदिवार जैसे कोई इंदिवार हो नील कमल हो श्याम सुंदर की शोभा ऐसी हो रही है जैसे कोई खिला हुआ नील कमल और विकसित अमंद हेमारबिंद, विद और की शोभा ऐसी है जैसे विकसित कोई हेम अरविंद स्वर्ण का कमल हो श्री वृन्दावन रस का एक सरोवर है इसमें लीला रूपी एक कमल उत्पन्न हुआ उस कमल की दो डाली उत्पन्न हुई एक डाली है डाली में लगा नील कमल और उसी एक तने में दूसरी जगह लगा स्वर्ण कमल वो स्वर्ण नील कमल दोनों उपरांत तो उनके पुराण एक है तो प्रेम संकुट में श्री किशोरी जी अपने स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि हम दो अलग अलग नहीं हैं हम दोनों एक हैं तत्व तो हम दोनों शक्ति-शक्तिमान भी नहीं है, शक्ट्री। शक्ट्री भी नहीं नहीं है। कोई शब्द नहीं मिलता है इसलिए शक्ति कह दिया गया जाता है परंतु ये शक्ति शक्तिमान भी नहीं है दोनों एक ही लीला के लिए ही दो स्वरूप हो करके वे विराजमान तो दोनों में समान शक्ति हो करके विराजमान है समान पूज्यता हो करके विराजमान है तो व्यापोशीव कोई खिला हुआ नीलकमल, तो एक रसपूर्ण तमे त्यागा एकाश संग्रसमेव तमुद्वयम नव कसमिश देख सरसी चकाश देख नालोत्थम खलुप नील प्रीतम श्री किशोरी जो श्याम सुनसी कह रही है बड़ी सुंदर वो लीला सबको पता है परंतु तो उसका स्मरण करने के कभी श्याम सुंदर से मिलन प्राप्त करके किशोरी जो अपनी कुंज में बैठी हैं और कुंज में बैठे होने पर जब विरह में अत्यंत व्याकुल हो रही हैं अभी अभी मिलकर के चुकी हैं परंतु तो श्री श्याम सुंदर अभी कहीं कुंज भंग होने पर श्री श्याम सुंदर पधारे हैं किशोरी व्याकुल होकर के बैठी है और उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर का स्मरण कर रही हैं और तभी श्री श्याम सुंदर प्रिया से मिलने के लिए आप सुंदर एक देवांगना का वेश धारण करके नुकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर पधारते हैं श्री प्रिया व्याकुल हो रही हैं इतने में ही किसी दिव्य देवांगना को निकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर देखती हैं और उस समय अपनी दासी किसी को भेज करके किसी दासी को भेज करके श्याम सुंदर को बुलाती हैं श्री ने घूमघट लगा रखा है अपना मुख नहीं दिखा रही है केवल थोड़ी थोड़ी दिख रही है केवल थोड़ी दिख रही है आधी और मुख नहीं दिख रहा है श्री किशोर जी कह रही है कि अरित तू कौन है मैंने तुझे अपनी सखी बनाया मेरे सामने तुझे घूंघट लगाने की जरूरत नहीं है और ऐसा कहकर के श्री किशोरी जो अपने हाथ से श्यामचंद्र के घूंट को पलट देती है और कह रही हैं अरे तू इतनी व्याकुल क्यों दिख रही है तेरे चेहरे के ऊपर मुख के ऊपर चमक नहीं दिख रही है क्या बात है इतनी व्याकुल क्यों दिख रही है क्या तेरे शरीर में कोई कष्ट है क्या देख मेरे बाबा ने ब्रश्वान बाबा ने सुंदर एक सुगंधित तेल मेरे पास में भिजवाया है मैं अपने हाथ से तेरे सिर में धीरे धीरे चंपी करूंगी तेल लगाऊंगी देखना वो कष्टहारी जो तेल है वो तेरे शिरो पीड़ा को शुरोशूल शुर को सब सहज में ही दूर कर देगा श्री श्याम सुंदर अभी भी मुख झुकाये हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं बोले अरे सखी मैंने तुझे अपनी सखी बनाया मैं जान गई जान गई कि तूने जरूर श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया होगा उनके वियोग में तू व्याकुल है क्योंकि इस ब्रिज की जितनी भी गोपी हैं। वे सब श्याम सुंदर का दर्शन करके उनके ऐसी दशा ही हो जाती है तू चिंता मत कर मैं अपने हाथ से तुझे सजा करके श्याम सुंदर के अंक में समर्पित करूंगी श्याम सुंदर की गोद में तुझे फेंकूंगी और देखना फिर श्याम सुंदर तेरे श्रीअंग उनको दबा करके तेरे अंगों में जो भी पीड़ा है उसे एक एक अंग की पीड़ा को दूर कर देंगे सारी सखी हंस रही हैं परंतु शीशांश में बिल्कुल गंभीर अभी भी अगर के ऊपर मुस्कान नहीं आई इतने पे भी। फिर प्रिया जी कह रही हैं, बोले अरे तुझे मेरी सौगंध है तुझे ये बताना पड़ेगा कि तुझे क्या पीड़ा है तू कौन है मुझे अपना परिचय दे और उस समय श्री श्याम कह रहे हैं कि मैं है कोई स्वर्ग <laughs> स्वर्ग से से उतर करके कोई स्वर्ग है वहां की रहने वाली हूं और मैं उतर करके जब आकाश में विचरण कर रही थी तभी मैंने श्याम के कभी वेण को सुना और वेणुनाद को सुन करके मैं एकदम विमोहित हो गई कि आहा ऐसा वेणुनाद हमारे स्वर्ग में तो कहीं है नहीं हमने पहले तो कभी सुना नहीं जब वेणुनाद इतना मीठा है तो उस वेणु को बजाने वाला वेणविक कितना मीठा होगा उसका दर्शन तो करूं तो गुण को देख करके गुणी के दर्शन करने की उससे मिलने की सहज उत्कंठा उत्पन्न होती है अतः में स्वर्ग का त्याग करके जब वृन्दावन में आई और वृन्दावन में कुछ दिन मैंने निवास किया तो यहां मुझे तुम्हारा परिचय प्राप्त हुआ छिप छिप करके मैं तुम्हारी चेष्टाओं को देख रही थी और तुम्हारी चेष्टाओं को देखकर के मेरे हृदय में अपूर्व से एक लोभ उत्पन्न हुआ श्रुते कृष्ण आदि माधुर्य दृष्टे धीर यद अपेक्षित नाशास्त्रोभोत्पत्ति लक्षण ये साधन की प्रक्रिया भी बता रहे कि कृष्ण के माधुरी माधुर्यों के माधुरी को देखकर के जब शास्त्र क्या कहता है युक्ति क्या कहती है इसकी चिंता नहीं हो उसका नाम है लोभो लोभ तो लोभोत्पत्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई उस समय मैंने वृंदावन वास और छिप छिप करके मैं हृष्ठ राधे के आपकी कहीं सेवा करने की नुकुंज की सोने की सेवा जितनी भी तुच्छ सेवाएं हैं उनको करते हुए मैं विराजमान हुई सेवा करते हुए विराजमान हुई उस समय मेरे हृदय में दो कष्ट हो गए उस लीला का दर्शन करके मैंने देखा कि श्याम सुंदर सारे गुणों से युक्त है परंतु सारे गुणों से युक्त होने पर भी श्याम सुंदर में प्रेम करना नहीं आता है उनमें एक कमी है वे बढ़िया प्रेमी नहीं है स्वार्थी है किशोरी जी की तो बहुत चढ़ गई मेरे सामने मेरे प्यारे की निंदा कर रही है तुझे लज्जा नहीं आ रही है कोई दूसरी होती तो अपनी अभी अपनी सखियों से कह करके तुझे बाहर निकलवा देती कुंज में रहने देती। न जाने तेरे रूप में ऐसा क्या आकर्षण है कि मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ करना चाहती हूँ क्या क्या क्या देखा तूने ने श्याम में दोष जिसे तू ये कह रही है कि श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता बोल मैं कह रही हूँ मैं कह रही हूं, कह रही हूं वे सारे गुणों से युक्त है परंतु प्रेम मैं कच्चे बोल कैसे बोल मैं दो दृष्टांत दे सकती हूँ इस बात में अपनी बतर बात के प्रमाण में मैं दो घटनाएं प्रस्तुत कर सकती हूं कभी श्री श्याम सुंदर तुमको कुंज में मिलन करने का संकेत दे, दे चुके हैं और तुम कुंज में श्रृंगार धारण करके बासक संचा होकर के विराजमान हो परंतु श्री श्याम सुंदर नहीं आते हैं और वे चंदावनी जी की कुंज में चले जाते तुम पूरी रात्रि प्रतीक्षा करती हो और जब रात्रि व्यतीत होने को आ जाती है उस तो समय निशांत के पूर्व तुम अपने श्रृंगारों को उतार उतार करके शैया के ऊपर पटकती हो कि हाय ये श्रृंगार आज शाम सुंदर की सेवा करने के उपयोग में नहीं आए और खंडता नाय का स्वरूप धारण करके तुम विराजमान हो जाती हो और फिर वे महाशय जी रात्रि में विम्ब रात्रि रात्रि व्यतीत हो जाने पर तब हैं और लज्जा है ही नहीं मिलन के चिन्हों को धारण करके योगी त्यों तुम्हारे पास में आ जाते हैं और तुमको उनका दर्शन करके क्रोध होता है और उन चिन्हों की और संकेत करके दृष्टि से देखते देखते इंगित करते हुए तुम प्यारे से कठोर वचन कहती हो परंतु देखो उनमें जरा भी प्रेम नहीं है प्रेम की कितनी नूनता है कि वे अपराध अपराध तो क्षमा करते नहीं है उल्टे ढीठ बन करके अपने उन चिन्हों का कहीं बचाव करने के लिए बहाने बाजी करते हैं और उनको छाप ढांकने का प्रयास करते हैं इससे श्याम सुंदर में सारे गुण हैं परंतु उनमें प्रीति की कमी है ऐसे श्याम सुंदर के साथ में तू तु, तुम तु, हे सखी यदि तो तुमने मुझे अपना सखी बनाया तो फिर मैं तुमसे अब सलाह देती हूं कि श्याम सुंदर से प्रीति करना छोड़ दो श्री किशोर अरे ऐसे मत कहे ऐसा यदि कोई दूसरी कहती तो मैं उसे अपने आंखों के सामने रहने देती तू इस बात को समझे नहीं और, और क्या श्याम में इसमें इसमें क्या बात हुई बिल्कुल दूसरा एक दृष्टांत सुन लो के रास में श्री श्याम सुंदर पहले तो तुमको सब गोपियों से चुरा करके अलग एकांत में ले गए और एकांत में ले जाकर के जब तुम श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान हो रही हो उस समय श्री श्याम सुंदर तुम्हारा त्याग करके अलग चले गए रात्रि में एकांत बन में रथश्रांता प्रिया का वो भी किशोरी प्रिया का ऐसे त्याग करके में अकेले निर्जन बन में जाना ये शाम को कोई शोभा देता है उनको तो रक्षक बन करके सना तुम्हारे पास में विराजमान होना चाहिए था परंतु तो उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की तुम्हारी सेवा नहीं की बल्कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर तुम्हारा त्याग करके श्याम सुंदर चले गए सखी श्याम सुंदर में सारे गुण हैं हे श्री स्वामी मैं आपकी सखी बंदे लायक नहीं हूं मैं तो आपकी दासी बंदे के लिए यहां आई ये तो आपकी उदारता है कि आप मुझे सखी कहकर संबोधित कर रही हैं हे श्री स्वामी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ऐसे श्याम के साथ में प्रीति करना बंद कर श्री किशोर जी एकदम गुस्सा हो जाए गुस्सा होकर के कह रही हैं, बोले अरे मैं तुझसे कह रही हूं कि ये श्याम के दोष नहीं है बल्कि मुझे तो इनमें गुण की प्राप्ति होती देख श्याम का प्रातः काल के समय अन्य नायिकाओं से मिलकर के रति चिन्हों से युक्तों होकर मेरे पास में जो आना वह उनकी मेरे प्रति व्याकुलता को दिखाता है आसक्ति को दिखाता है यदि शाम सुंदर होते, तो वे अपने अपराध को छपाते हुए मेरे सामने आते, परंतु वे अपने अपराध को छपाते नहीं है वे उन चिन्हों को धारण किए हुए ही मेरे पास में तुरंत ही आए इसे ज्ञात होता है कि अन्य नायिका के साथ में मिलन करते समय श्री श्याम सुंदर का चित्र में ही पड़ा हुआ था मेरा ही चिंतन कर रही था इसलिए श्री श्याम की जो महिमा है वो श्याम की महिमा अद्भुत है उनकी एकमात्र प्रीति मुझ में ही निरंतर लगी हुई है एक बात इसलिए वो दोष नहीं है बल्कि वह गुण है और श्री श्याम की उदारता देख करके वे कहीं प्रेम मिलता है तो अपने भक्तों के प्रति वे कैसे कृपालु हैं इसलिए वे किसी अन्य नायिका के पास में गए या उनका अन्य नायिका में आसक्त होना भक्तवत्सलता का एक गुण है और यह गुण मुझे आकर्षित करता है तो जाने में भी कोई दोष नहीं और उनका मेरे पास में लौट करके आना यह भी यह सिद्ध करता है कि उनकी आसक्ति मुझमें ही एकमात्र लगी हुई थी अब रास के समय जो तूने कहा वो रास के समय भी श्री श्यामचंदर कहीं गए नहीं थे श्यामचंदर मेरे पास में ही थे सखियों को आते हुए देख करके उन्होंने ये विचार किया कि ये सखी यदि श्री राधिका को मेरे पास देखेंगे तो मुझसे तो कुछ कहेंगे नहीं राधिका के लत्ते ले डालेंगे उनको हैरान कर लेंगी कि अरे सखी हम सबको छोड़ करके तुम युगल यहां अकेले में पधारे इस रस के मुख्य आस्वादिका हम सखी रहे हैं और हमको तुमने इस सुख से वंचित किया ये उचित नहीं तो ये उचित नहीं है की तो हमको इस सुख से तुमने वंचित किया यह उचित नहीं है ऐसा विचार करके तुम श्री श्यामचंदर तुरंत ही सारे दोष को अपने सर पर लेने के लिए श्री श्यामचंदर उत्सुक हो गई और उन्होंने मेरा त्याग करके गए नहीं त्याग किया नहीं है त्याग जैसा दिखा करके वहीं छिप गए और छिप करके उन्होंने मेरे प्रीति उस प्रीति की रक्षा की और सबके सामने राधिका की महिमा को उन्होंने स्थापित किया मेरी मेहमा को उन्होंने स्थापित किया अतः श्याम सुंदर का रास में मेरा करना या कोई मेरे जगत को तो ये दिख रहा है कि जैसे अभिमान को श्याम सुंदर स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसलिए त्याग किया परंतु यह भाव है ही नहीं मूलत भाव यह है कि मेरी महिमा को ही वे सारी सखियों के बीच में स्थापित करना चाहते थे इस श्री श्याम सुंदर वे उनमें कोई दोष नहीं है।, कह रही है रथांगी कह रही हैं कि मेरा नाम रथांगी है मैं देवांगना हूं स्वर्ग से उतर करके आई हूं यहां पर किया रहा वृंदावन का भास करके रसकों का संग करके और लोभ धारण करके जब मैं रही माने लोभ अनुगत्य जो आ, आ, आ, सबसे पहले के के बाद में आनुगत्य, आनुगत्य के बाद में में तुम्हारी कृपा और कृपा के बाद में मुझे अभिमान भी तुमने प्रदान कर दिया कि मैं तुम्हारी सखी हूं इस अभिमान को धारण करके मैं यहाँ विराजमान हुई परंतु ये बात आज मेरी समझ में आ गई कि आह तुम जैसी कोई प्रेम का जगत में दूसरी नहीं है परंतु तो तुम्हारा प्रेम का होना यह सिद्ध नहीं करता है कि श्याम सुंदर प्रेम नहीं जानते मैं अपनी मेरी बात वही की वही है मेरा प्रश्न वही के वही है कि श्याम सुंदर को प्रेम करना नहीं आता है ये प्रेमी का स्वभाव है तुम्हारा स्वभाव है प्रेमिका का स्वभाव है कि वह अपने प्यारे के दोषों को भी गुण बना करके प्रस्तुत कर रही हो कि तुम श्याम सुंदर के गुणों को दोषों को गुण बना करके प्रस्तुत कर रही हो ये तुम्हारा प्रेमी स्वभाव है तो हे श्री शिवराधिके आज ये बात सिद्ध हो गई कि तुम्हारे समान कोई प्रेम का नहीं है परंतु तो श्याम सुंदर को प्रीति करना नहीं आता यह बात वही की वही है तुम वकालत करके श्याम सुंदर के दोषों को गुण सिद्ध करना चाह रही हो परंतु ऐसा है नहीं श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोल नहीं नहीं ऐसा नहीं है बोल मैं ये कह रही हूं यदि ऐसा नहीं है तो तुमको कैसे पता लगा कि श्याम सुंदर ऐसा सोच रहे हैं और भी जल्दी से अन्य नायिकाओं के साथ में व्यवहार करते हुए भी मेरे प्रति आसक्त थे और जल्दी से आए ये बात तुमको पता कैसे लगी श्याम सुंदर के मन को तुमने कैसे पहचाना श्याम सुंदर मुझसे अत्यंत प्रीति करते हैं और मुझे आदर प्रदान करने के लिए ही वे रास में अंतर्धान हुए थे ये तुमने कैसे जाना श्री किशोरी जी कह रही है बोले इसमें जानने की क्या बात है प्यारे और मैं दो अलग अलग हैं ही नहीं हम दोनों एक होकर के विराजमान अतः श्याम सुंदर जब भी कोई बात सोचते हैं तुरंत ही मैं उस बात को जान लेती हूं और मैं कोई भी बात सोचती हूं श्याम सुंदर के पास में तुरंत तार मिल जाते हैं मेरे हृदय की बात श्याम सुंदर जान लेते हैं अत प्यारे क्या सोच रहे थे इस बात को मैंने तुरंत ही जान लिया श्री श्याम सुंदर को रथांगी जो देवांगना है के बेश में कह रहे हैं ठीक है आप कह रही हो परंतु तो तुम्हारी कहने से क्या होता है इसमें कोई प्रमाण है कि तुम दोनों एक हो मैं तो तब मानूंगी जब मुझे प्रमाण करके दिखाओ बोले अरे सखी मैं तुझे सच कह रही हूं कि हम दोनों एक हैं और उसी से श्लोक कहा कि एक त्यागारे एक आस सं देख ही चकास रूपी रूपी सरोवर में लीला एक नील कमल और एक स्वर्ण कमल ये दोनों हैं और हम दोनों का पुराण एक है हम दोनों का संचार प्रीति नचाने वाली दोनों में एक हित तत्व है, एक प्रेम तत्व ही दोनों को नचा रहा है हम दोनों एक होकर के बिराजमान है सखी मैं कैसे मानू बोले तू मानेगी नहीं देख मैं जो सोचती हूं श्याम सुंदर के पास में तुरंत पहुंच जाता है बोले मैं तो तब मानू जब श्याम सुंदर यहां आ जाए तुम इस समय सोच रही हो और श्याम सुंदर यहां आ जाए तब मैं मानू बोले तुम मानेगी नहीं मैं करके दिखाती हूं मैं इस प्रयोग को सत्य करके दिखाती हूं ऐसा कहकर के, कह के श्री किशोरी जी जल्दी से उस समय समाधि में बैठ गई और समाधि में बैठकर करके शाम करके से कह रही हैं आंख बंद करके कि प्यारे ये सखी बड़ी जिद्दी है मेरे कहने के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है मेरे बचन में अविश्वास है मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है इसमें जरा भी झूठ नहीं है तो आप कहीं भी हो आप इस समय तुरंत यहां आ जाओ ये सखी मानेगी नहीं ऐसी शिवप्रिया जी प्रार्थना कर रही हैं कि हे श्याम सुंदर और उस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी का चिंतन करते करते वे समाधि में अवस्थित हो जाती हैं श्याम सुंदर के रूप चिंतन में जो समाधि है वो समाधि में श्री राधिका विराजमान होकर के उस रूप का तन्मात्रिक मात्र भानता श्री राधिका में उदय हो जाती है समाधि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है और इतने में ही श्याम सुंदर जो लहंगा ओढ़नी ओढ़ और करके गोपी बन करके रथांगी बन करके आए थे जल्दी से अपने लहंगा ओढ़नी इन सबों को हटा करके और सामने प्रकट हो जाए श्री सखी पास में जो बैठी है वो कह रही है बोले अरे सखी नेत्र खोल नेत्र खोल देख श्याम सुंदर तेरे सामने आ गए हैं और शिवराज का जो नेत्र खोले है श्याम सुंदर का दर्शन करती है बोले लाली लाल की जय और कह रही है कि लो सत्य हुआ ना मैंने कहा मैं और श्याम सुंदर दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं हम दोनों एक ही है लीला करने के लिए दो स्वरूप होकर के प्रकट हुए हैं हम दोनों एक ही होकर के विराजमान हैं कहां गई वो जो देवांगना आई थी वो कहां गई इतने महशी शांति जी कह कोई देवांगना ये कौन सी देवांगना आई थी कोई देवांगना आई थी क्या यहां पर श्री किशोर जी कह रहे हाँ हाँ एक देवांगना आई थी उसके साथ में मेरी बाहस हो रही थी और उसको प्रमाणित करने के लिए ही प्यारे मैंने तुम्हारा स्मरण किया और तुम यहां पर उपस्थित हो गए पर वो देवांगना गई कहां बोल मुझे आज पता लगा कि इन गोपियों के पास में जरूर कोई मंत्र है और ये उस मंत्र के प्रभाव से जब चाहे किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं इन्होंने स्वर्ग की किसी देवांगना को भी वशीभूत कर लिया है वो इसीलिए मैं भी अपने बाबा की अथाई के ऊपर बैठा हुआ था और मुझे लगा कि कोई अलौकिक शक्ति आई है कोई देवी आई है और वो देवी उठा करके मुझे यहां पर ले आई है मैं तो अपने बाबा के नंदराम की चौक वहां अथाई के ऊपर बैठा हुआ था और वहां से यहां नुकुंज में कैसे आ गया मैं भी आश्चर्यचकित हूं वो देवांगना कहाँ है देवांगना यदि मिल जाए तो मैं भी उससे आकर्षण करने की विद्या सीख लूं, उनसे कोई मंत्र प्राप्त कर लो तो देवांगना कहां है बोले अभी अभी तो यही थी मैं आंख बंद करके ध्यान कर रही थी उसके पहले तो वो यही थी आंख खोली तो जन कहां गायब हो गई बोले कहीं छिप गई होगी हम उसको ढूंढती है ऐसा कह करके श्री किशोरी जो जो ढूंढने के लिए उत्सुक होती हैं और किशोरी जो जो निकुंज मंदिर में जाकर के भीतर नृत में जाकर के उस देवांगना को ढूंढ रही हैं श्री ललता जी श्याम सुंदर से कहती हैं बोले श्याम सुंदर वो देवांगना से आपको मंत्र प्राप्त करना था ना आकाशोय का अब देवांगना को तो छोड़ो देवांगना तो मिलेगी नहीं जाने कहाँ गई परंतु संप्रदाय परंपरा विद्यमान है श्री राधिका के पास में यदि वो मंत्र है तो आप ऐसा करो श्री राधिका एकांत निकुंज में विराजमान है और दीक्षा विधि उसी निकुंज में इस समय संपादित हो जाए आप भी निकुंज मंधन में पधारो और निकुंज मंधन में पधार करके भाई देवांगना नहीं सही तो देवांगना की शिष्या हम अभी सखी है राधिका है आकर्षण मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर लो वैसे तुमको आकर्षण मंत्र की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास में बंशी रूपी आकर्षण शक्ति विद्यमान है शाम सूत्र बोले बंशी का कोई भरोसा नहीं जो विद्या पेट में है वो विद्या है पुस्तक स्थस्तु या विद्या न सा विद्या न तद पर हस्ते तो पुस्तक या विद्या और पर हस्तम कार्यकाल समुत्पन्न न सा विद्या न तद धन शास्त्र यह कहता है कि जो धन अपनी मुट्ठी में है वो अपना जो किसी दूसरे के पास में है समय पर वो मिले कि नहीं मिले क्या ठिकाना और इसी प्रकार जो विद्या अपने पेट में है वो विद्या अपनी है कहीं दूसरी जगह है तो जाने समय पर उपस्थित हो नहीं पुस्तक में विद्या है पुस्तक नहीं है तो ठंड ठंड पाल फिर नहीं बोल इसलिए विद्या तो अपने पास में होनी चाहिए इसलिए से काम नहीं चलेगा मैं तो मंत्र प्राप्त करना चाहता हूँ देवांगना से जो अभी, अभी अभी आई थी और कहीं गायब हो गई अरे देवांगना नहीं मिले तो गुरु परंपरा तो प्राप्त है ही है हमारी सखी से ही मंत्र दीक्षा ले लो ऐसा कहकर के करके श्री श्याम सुंदर को निकुनि मंदिर में पथारायण सुप्रिया लाल दोनों आनंद पूर्वक विलास करते हुए नकुंज मंदिर में विराजमान हो मनुष्य मनमोहन लाल की जय उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि व्याकोश इंदिवर खिला हुआ कोई इंदी है नीलकमल है और विकसिता अमंद हेमार विद और कोई विकसित हेम अरविंद है इसी पर मनिपुरी लीला उसका अनुस्मरण हुआ कि एक ही कमल की नाल में दो कली निकली हैं, दो फूल निकले हैं एक नील कमल और एक स्वर्ण कमल श्रीमंद निस्संद रथ रसान जिससे अरविंद की श्रीमत शोभा से युक्त होकर के ये ज्योति विराजमान है और ज्योति कैसी है निस्संद रते रता रसानंद कंदक के लिए जिससे निरतर निरंतर रसी के आनंद कंदर्प की केली टपक रही है। के एक ऐसी ज्योति है जिस ज्योति से निश माने टपक रही है रस के आनंद की केली कंदर्प केली जहां से निस्संदित हो रही है तो निस्ंद रथ रसान धोनी रसी रथी रसके रस का आंदोलन करने वाली प्रकट करने वाली के लिए कोई टपक रही है बृंदारण्य नव रस सुधा ऐसे बृंदावन में नवरस की सुधा को प्रकट करने वाली बिंदम जिनके चरणार बिंद वृंदावन में नए रस की सुधा को प्रकट करते हैं ऐसी कोई ज्योति ही द्वंदाम एक अद्भुत ज्योति है एक ज्योति है जिससे नीली आभा प्रकट हो रही है दूसरी ज्योति है जिससे स्वर्ण की आभा प्रकट हो रही है ऐसी ज्योति द्वंदम नील और स्वर्ण आभा वाली कोई ज्योति अपूर् से प्रकट हो रही है किमत परमानंद कंदम जो अद्भुत परम आनंद कंद उनको प्रकट करने वाली है ऐसी ज्योति अपूर् से प्रकट हो रही है चकास्ति, चकास्ति मानी विकसित हो रही है ऐसी ज्योति की हम वंदना कर रहे हैं ऐसे वंदना कर रहे हैं और आगे वंदना कर रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि ये दासी श्री अपनी अभीष्ट सेवा को प्राप्त करेगी एकादश भाव नाम मेरा नाम क्या है राधा दासी या कुंज दासी, कुंजदासी दासी कोई भी नाम श्री गुरुदेव ने जो कृपा करके जीव को प्रदान किया दीक्षा के समय प्रदान किया फिर रूप मेरा रूप क्या है फिर नाम रूप बेश क्या अवस्था है साढ़े तेरह वर्ष की मेरी अवस्था है बेश मेरा कौन सा बेश उसका रंग कौन सा है संबंध श्री ब्रिज में किसके साथ में मेरा संबंध है कौन की बेटी हूं कौन की बहन हूं कौन की बहू हूं ये संबंध संबंध हो तो नाम रूप बाये बेश संबंध यूथ कौन के यूथ में हूं श्री विशाखा जी के श्री रंगदेवी जी के किन यूश्वरी के यूथ में हूँ संबंध यूथ एवचो आज्ञा मुझे विशेष रूप से किसकी आज्ञा उनका पालन करना है अर्थात श्री गुरुदेव उनका अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान हूं सेवा मेरी कौन सी विशेष सेवा है पराकाष्ठा किस सेवा में मुझे परम परम पराकाष्ठा की प्राप्ति है पालदासी किन की पाल्यदासी होकर के किन के संरक्षण में मैं यहां पर विराजमान मानी श्री गुरु मंजरी उनकी पाल्यदासी होकर के विराजमान हूं और निवास कह मेरा नुकुंज में कहा निवास है नुकुंज के किस कोने में, में मेरी कोठरी है ऐसे एकादश जो भाव हैं नाम रूप बेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा ये ग्यारह जो भाव हैं इन ग्यारह भावों में अपने पराकाष्ठा के भाव को धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं कि कब वो अवसर होगा कि श्री किशोरी जी की दासी बनकर के मैं उनकी विशेष रूप से सेवाओं में कोई सी एक सेवा उसको सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं उस सेवा को विशेष रूप से करूंगी जैसे ठाकुर महाशय उनकी जो सेवा वो दूध दूधाने की सेवा तो कोई एक सेवा उसको विशेष रूप से तो यहां पर कह रहे हैं तांबूलम कचपयामी बहुत सुंदर श्लोक है और ये जो श्लोक है ये ही मंजरी भाव में अपनी सेवा की ध्यान करने का विशेष रूप से श्लोक है प्रमाण रूप श्लोक है ये ये प्रमाण कोटि का श्लोक है तांबुल कभी श्री प्रिया जी को मैं तांबुल समर्पित करूंगी चरल सम्राह क्वचित कभी श्री प्रियालाल इनके चरणों को श्री प्रिया जी के चरणों को पलोटूंगी मालाध्ययी परमंड कभी माला इत्यादि के द्वारा हे श्री किशोरी जी हे जी कहू मैं आपको सजाऊंगी क्वची जे आने क्वचित कभी समी जे आनी मैंने आपके ऊपर पंखा करती हुई मैं विराजमान होंगी। फिर कर्पूर आदि क्वच पुनः सुस्वाद अम्भो भ्रतम कभी अम्भोतम माने जल के पात्र को जल की झारी को अम्ब माने जल भृत माने उसकी झारी तो अम्बोक्रतम जल के पात्र को मैं धारण करूंगी जो जल का पात्र कैसा है कपूर आदि कपूर आदि से स्वासित है है और सुस्वादु ऐसे मीठे सुगंधित जल की झारी भर करके कब आपको समर्पित करूंगी पायामी आपको मैं पान कराऊंगी कदा भजे श्री राधे माधव और कभी श्री राधिका माधव इन दोनों के को ग्रहे माने घर में श्री नुकुंज मंदिर में नृत नुकुंज में पधा करके घर में मैं श्री राधा माधव इन दोनों की विभिन्न प्रकार से भोजन शयन उनकी विभिन्न पाषा क्रीड़ा आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करते हुए आपकी सेवा करूंगी तो ये अपने जो पराकाष्ठा की जो सेवा है विभिन्न सेवाए विभिन्न सेवाओं में कोई एक सेवा अपनी जो पराकाष्ठा की सेवा है उस पराकाष्ठा की सेवा को धारण करते हुए कौ मैं विराजमान होंगी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं तो मंजरी भाव का ये परम सुंदर आदर्श श्लोक है जिसमें मंजरी श्री किशोर जी की दासी होकर के श्री प्रियालाल इनकी सेवा करते हुए सेवा की अभिलाषा और संकल्प कल्प संकल्प जो अभिलाषा है उनके कल्पद्रुम का आश्रय ग्रहण करके संकल्प का आश्रय ग्रहण करके प्रयालाल की सेवा में प्रवृत्त हो रही है बोलो श्री युगल सरकारी की जय श्री किशोर जी कृपा करके ये मंजरी भाव हमको प्रदान करें और यही श्री वृंदावन का सर्वोत्तम भाव है श्रीमंद महाप्रभु इसी भाव का दान करने के लिए कृपया पृथ्वी तल पर अवतरित हुए और उन्होंने अनर्पित चरी भक्ति यही कृपा करके जीवों को प्रदान की श्रीमत महाप्रभु ऐसी कृपा करता गौर हरि गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय